शो भक्ति सूत्र नंबर थर्टीन शयति तद चिंत गौणी त्रिधा गुणभेदार्ताेदा उत्तरस्म उत्तरस्वपूर्वा पूर्व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 मामा उसी से सब कहना है भूख लगे तो मामा प्यास लगे तो मामा धूप लगे तो मामा सीत लगे तो मामा एक ही शब्द है उसी से सब कहना है शब्द बड़े थोड़े कहने को बड़ा विराट है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 लेकिन वो शून्य खो जाएगा वो मनुष्य निर्मित शून्य है गणित का शून्य असली शून्य नहीं आदमी ना होगा खो जाएगा लेकिन एक और शून्य भी है असली शून्य प्रेम का आदमी हो या न हो रहेगा जब दो पक्षी भी प्रेम में पड़ते हैं तो उसी शून्य में उतर जाते हैं। जब धरती आकाश प्रेम में डूबते हैं तो उसी शून्य में उतर जाते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 मुका स्वादम नारद के सूत्र को फिर भक्त हजारों तरह से गाते रहे कबीर कहते हैं गुंगी केरी सरकरा गुंगे का गुड़ तो लोकोक्ति बन गया मगर जन्म हुआ है इसी सूत्र से मुका स्वादम वत गूंगे के स्वाद की तरह गूंगे के स्वाद को समझे गूंगे को कोई अर्चन स्वाद लेने में नहीं स्वाद की पूछना मत स्वाद लेने में गूंगा उतना ही समर्थ है जितना कोई और क्योंकि स्वाद की इंद्री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 किसी और ने लिया होता और हम जीप से पूछते तो अड़चन हो सकती थी अज तुमने ही स्वाद लिया है तो बोल दो इसलिए ये सूत्र पैदा हुआ है कि माना जीव ही स्वाद लेती है लेकिन जीभ के पास दो क्षमताएं अलग अलग है इसलिए गूंगा बोल तो नहीं सकता स्वाद तो ले सकता है इसलिए बोलने की क्षमता और स्वाद की क्षमता को एक मत मानना वो अलग अलग है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 अभिव्यक्त हो जाते हैं तो यही ज्ञान अनभिव्यक्त क्यों रह जाता है यह ज्ञान ही ना होगा या तो तुम धोखा दे रहे हो या खुद धोखे में पड़े हो तार्किक का ये ये प्रश्न है नारद का उत्तर है नू स्वादमवत वो ये कहते हैं क्या तुम ये कहोगे कि गूंगा बोल नहीं सकता इसलिए मिठाई जब उसने खाई तो मिठास नहीं जानी कोयस्लर को भी मुश्किल में डाल देंगे यह तो कोयस्लर भी ना कह सकेगा कि गूंगा अगर मिठाई खाए तो मिठास नहीं जानता यह तो मानना पड़ेगा कि मिठास तो जानता है तुम गूंगे के चेहरे को देख के कह सकते हो जब वो मिठाई खा रहा है फिर मिर्च खिला के देख लो बोले गालियां देगा आंख में पढ़ी जा सकेंगे बड़बड़ाएगा बोल नहीं सकेगा मगर सब तरह से कह देगा कि ये दोस्ती खत्म बोल तो नहीं सकता गूंगा ये साफ है लेकिन समझ लेता है मिर्च का धोखा न दे पाओगे मिठाई दोगे तो मिठास होगी मिर्च दोगे तो, तो तिक्त, उत्तेजना होगी पीला होगी पर गा बोल नहीं सकता इशारे करेगा प्यास लगती है तो गूंगा अंजुलि बढ़ा देगा दोनों हाथों की प्यास का तो अनुभव हो रहा है लेकिन प्यास को कह नहीं पाता है हाथ बढ़ाता है अंजलि बढ़ता है फिर जब तुम पानी दे दोगे तो तुम तृप्ति भी लिखी हुई उसके चेहरे पे देखोगे धन्यवाद भी तो जब गूंगे के जीवन में ऐसा हो जाता है तो जिसकी बात की सुविधा तुम गूंगे को देते हो कम से कम उतनी सुविधा तो संतों को दे दो इतना ही नारद कहते इतना तो तुम गूंगे को भी क्षमा कर देते हो भक्तों को इतनी तो क्षमा कर दो इतना तो संदेह मत करो कि इनको हुआ ही ना होगा इसलिए कह नहीं पाते फिर एक आध भक्त की बात होती कि धोखा दे रहा था तो भी ठीक था अनंत काल में अनंत भक्त हुए सभी धोखा दे रहे थे और किस लिए धोखा दे रहे थे तुम्हारी गालियां खाने को सूलियां चढ़ाई जाए जहर पिलाया जाए पत्थर मारे जाए इसलिए तुमसे मिला क्या है धोखा आदमी देता है वहां जहां कुछ मिलता हो जीसस को मिला क्या सूली मिली सूली पाने को तुम्हें धोखा दे रहे थे सुकरात को मिला क्या जहर मिला जहर पीने के लिए तुम्हें धोखा दे रहे थे मंसूर को मिला क्या फांसी मिली फांसी देने के लिए फांसी पाने के लिए तुम्हें धोखा दे रहे थे आत्महत्या ही कर ली होती तुम्हें इतना कष्ट देने की क्या जरूरत थी तुमने दिया क्या है भक्तों को जो तुम्हें धोखा दे, धोखा तो बाजार में चलता है जहां कुछ मिलने की आशा हो परमात्मा उस परम का गुह अनुभव पीड़ा भला लाता हो संसार की नजरों में यह ख्याल भला लाता हो कि तुम पागल हुए उन्मत्त हुए तुमने होश गवाया समझ खोई लोक लाज खोई और तो क्या मिलता है निंदा मिलती हो उपेक्षा मिलती हो लोगों की हंसी मिलती हो मस्खरे मिलते हो और क्या मिलता है धोखा किस लिए फिर एकाध कोई धोखा देता है निरपवाद रूप से असंख्य काल में असंख्य लोगों ने धोखा दिया है फिर से सोचो फिर ऐसा करो कोई स्लर को इस उसके ही अनुभव से समझाना उचित है किसी से प्रेम हो जाता है तब तुम ठीक ठीक बता पाओगे किस लिए हो गया क्या तुम ठीक ठीक बता पाओगे प्रेम क्या है छोड़ो परमात्मा को प्रेम तो सभी को होता है हर मां को प्रेम होता है अपने बच्चे से कौन मां अब तक व्याख्या कर सकी कि प्रेम क्या है पूछो प्रेम की बात गूंगी हो जाती इतने प्रेमी हुए मजनू हो कि फरियात हो ही राझा हो पूछो प्रेमियों से क्या है प्रेम के खड़े रह जाते कर्तव्य विमूड़ हो जाते कोई उत्तर नहीं आता पर शायद प्रेमी भी पागल होंगे फिर अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव खोजो जो, जो तुम्हे होते हैं तुम ही नहीं कह पाते रात पूर्णिमा का चांद निकला है गदगद अहोभाव से तुमने कहा है सुंदर और पड़ोसी कहता कहा क्या है सौंदर्य बताओ इसमें क्या सुंदर है अचानक तुम हारे असफल हो जाते अचानक लगता है सीमा आ गई तर्क से समझा ना सकोगे कैसे सिद्ध करोगे कि चांद सुंदर है।, है तो है और अगर किसी को नहीं है तो नहीं अचानक विवश हो गए अचानक अभिव्यक्ति सार्थक न रही अब तुम लाख समझाने का उपाय करो तुम जानते हो समझा ना सकोगे सौंदर्य एक प्रती है गूंगे का गुड़ हो अनुभव तो ठीक दूसरा राजी हो जाए तो ठीक बिना झंझट किए अगर उसे भी स्वाद आ जाए तो ठीक अगर वो भी सिर हिला दे गूंगे की तरह की ठीक लेकिन अगर खड़ा हो जाए तर्कर ने क्या सौंदर्य तो तुम सुंदरतम स्त्री में भी सिद्ध ना कर सकोगे कि सुंदर है क्या सिद्ध करोगे नाक की लंबाई से सौंदर्य का कोई लेना देना कैसे सिद्ध करोगे आंख मछलियों की तरह इससे क्या सिद्ध होता है होंगी मछलियों की तरह सौंदर्य का क्या लेना देना किसने कहा पहले कि मछलियां सुंदर कि होंगे बाल काली घटाओं की तरफ और काली घटाएं सुंदर हैं ये तुमसे किसने कहा जिनको कड़वे अनुभव हुए वो कहेंगे काली नागन की भांति कहा की काली घटाएं सपनों में खोए हो जमीन पे आओ अनुभव की बात करो ये सब कविताएं सिद्ध ना कर सकोगे कोई उपाय नहीं सिद्ध करने का मजनू को उसके गांव के राजा ने बुला भेजा था कहा तू पागलपन बंद कर ये, ये लैला जिसके पीछे तू दीवाना है तेरी दीवान की सुनकर हमको भी ख्याल हुआ था कि देखने देखी हमने काली कलूटी साधारण सी स्त्री तुझ पे दया आती दौड़ता रहता है गांव की सड़कों पर लैला लैला पुकारता रहता है दया सभी को आने लगी होगी सम्राट ने अपने महल से दस बारह सुंदर स्त्रियां लाके खड़ी कर दी कि इसमें तो तू चुन ले कोई भी लेकिन मजनू ने उस तरफ देखा और कहने लगा लेकिन लैला कहा इनमें कोई लैला नहीं सम्राट ने कहा मैंने लैला देखी है तो दीवाना है पागल है मजनू हंसने लगा उसने कहा कि मजनू की बिना आंख के तुम लैला देख कैसे सकोगे मजनू की आंख चाहिए लला देखने को भक्त की आंख चाहिए भगवान को देखने को सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं भक्ति नहीं हार जाते मजनू भी हार जाता है वो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मेरी आंख से देखोगे तो ही वो सौंदर्य कुछ ऐसा है कि उसके लिए खास आंख चाहिए एक दृष्टि चाहिए तुम अपने जीवन में ऐसे अनुभव खोज सकोगे निश्चित ही कई बार तुम्हें प्रती हुई होगी कि दूसरा राजी नहीं हुआ तुम हार गए कुछ उपाय न रहा कहने का अचानक तुमने बात वापस ले ली विवाद में कोई सार न था क्या थी अर्चन गूंगे का गुड़ तुम्हारा अनुभव था दूसरे का अनुभव नहीं था तालमेल न हो सका कोई कोयर को भी ऐसे अनुभव निश्चित हुए होंगे क्योंकि इतना दिनहीन मनुष्य खोजना मुश्किल है जिसे ऐसा एक भी अनुभव न हुआ हो जहां शब्द सार्थक नहीं होते कोई को तो बड़ा विचारशील व्यक्ति है बहुत अनुभव हुए होंगे प्रेम के सौंदर्य के सत्य के शुभ के शिवम के जहा भाषा एकदम टूट जाती और अगर तुम दूसरों को इतनी सुविधा देते हो तो नारद को भी इतनी सुविधा दो गुंगे के स्वाद की तरह मशवरे होते हैं सेखो विरह मन में जिगर रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मेखाने में वो जो पंडितों में चर्चाएं चल रही हैं उनके लिए शराबियों को सुनने आने की जरूरत नहीं रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखाने में वो जो परमात्मा के संबंध में मशविरे हो रहे हैं विवाद हो रहे हैं इस सब को सुनने उनको मंदिरों मस्जिदों में आने की जरूरत नहीं अपनी मस्ती में डूबे हुए वहीं सुन लेते खुद परमात्मा को ही सुन लेते हैं पंडितों और मौलवियों के मशवरों की किसको फिक्र भक्त यानी रिंद भक्त यानी पियक्कड़ यानी जिसे शब्दों से लेना देना नहीं जो मधुशाला में बैठा यानी अनुभव की प्याली को जो उतार गया अनुभव को पी गया लागी कैसी लगन मेरा होके मगन गली गली हरी गीत गाने लगी जो थी महलों पली जोगन बनी जोगन चली आज रानी दीवानी कहने लगी, पागल हो गई दूसरों की नजरों में कुछ पी बैठी कोई नशा छा गया कोई मस्ती इतनी बड़ी कि लाज की चिंता न रहे कुछ ऐसा बड़ा अनुभव कि सारा संसार स्वप्नवत मालूम हुआ प्रकाशते क्वापी पात्र किसी विरले पात्र में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है अनिर्वचनीय है कहा नहीं जा सकता गुंगे पे स्वाद की भांति है फिर भी नारद कहते हैं किसी विरले पात्र में प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रगट भी होता है अभिव्यक्त तो नहीं होता प्रगट होता है। उसके रोए रोए में पुलक होती उसके उठने बैठने में प्रार्थना होती उसकी आंखों की पलकों के झपने में उसके होने के ढंग में उसके बोलने में या न बोलने में उसके चुप रहने में परमात्मा की बनक आती प्रकाशते क्वापी पात्र लेकिन कभी कभी कोई ऐसा महापात्र होता है सौभाग्यशाली कि उसमें परमात्मा प्रकाशित होता है इस भेद को समझ लेना अभिव्यक्त नहीं प्रकाशित प्रगट होता है कोई मीरा कोई चेतन, बह उठते उनके पात्र के ऊपर से बहने लगता है परमात्मा वही तो हमने नाच की तरह देखा वही हमने गीत की तरह सुना लेकिन उसके लिए भी तुम्हारे पास हृदय का खुला हुआ द्वार चाहिए अन्यथा मीरा पागल मालूम होगी जहां परमात्मा पैदा होता है अगर तुम्हारे पास देखने की सम्यक दृष्टि ना हो तो पागलपन मालूम होगा स्वभावता पागलपन का इतना ही अर्थ होता है कि तुम जिन्हें जीवन के नियम मानते हो उससे विपरीत कुछ हो रहा है। तुम जिसे मर्यादा मानते हो उससे अन्यथा कुछ हो रहा है। तुमने जिसे ढांचा बना रखा था अपनी व्यवस्था का उसके पार कोई चला गया सीमा के बाहर जा रहा है तुम पागल तभी कहते हो किसी को जब तुम्हारी जीवन व्यवस्था उसकी मौजूदगी से डगमगाने लगती या तो वो सही है या तुम सही हो स्वभावता तुम्हारी भीड़ है इसलिए तुम अपने को सही मानने के लिए सुविधा जुटा लेते हो वो अकेला है मीरा अकेली है चैतन्य अकेला है तुम उसे पागल कहोगे तो भी मीरा के पास कोई उपाय नहीं सिद्ध करने का कि वो पागल नहीं लेकिन ध्यान रखने से पागल कहते तुम चूके जा रहे हो उसका कुछ बिगड़ता नहीं तुम चूके जा रहे हो तुम एक अवसर खोए दे रहे हो परमात्मा प्रकाशित हुआ है आंखों से अपने पक्षपात हटाओ आंखों से अपनी क्षुद्र विचार धारा को अलग करो धुंधलके को हटाओ व्यर्थ का क्योंकि उससे कुछ मिला तो नहीं उसे पकड़े क्यों बैठे हो तुम्हारा तर्क जाल तुम्हारा शब्द जाल तुम्हारा विचार जाल पाया क्या है तुमने उससे हाथ तो कुछ भी नहीं आया एक मछली भी तो फंसी नहीं कोरे के कोरे रह गए हो प्यासे के प्यासे रह गए छोड़ो अब उसे आंख को पक्षपात मुक्त करके देखो तो तुम्हें मीरा में या चैतन्य में परमात्मा प्रकाशित दिखाई मालूम पड़ेगा अभिव्यक्ति तो संभव नहीं लेकिन फिर भी उसकी अभिव्यंजना होती किसी बिरले पात्र में प्रेमी भक्त में प्रेम प्रगट भी होता है यह प्रेम गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण बढ़ता है विच्छेद रहे थे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अनुभव रूप है प्रेम की तैयारी हो प्रेम के लिए तुम निरंतर धीरे दीर धीरे अपने को तैयार करते रहो तो एक ना एक दिन परमात्मा से मिलन हो जाए क्योंकि प्रेम ही उसकी सीढ़ी है लेकिन तुम जिस ढंग का जीवन जीते हो वो प्रेम से विपरीत है उसमें तुम धन तो इकट्ठा करते हो प्रेम नहीं और अगर विकल्प हो कि धन चुनो के प्रेम तो तुम प्रेम के मुकाबले धन चुन लेते हो तुम प्रेम बेच देते हो धन चुन लेते हो तुम कहते हो प्रेम फिर देख लेंगे धन तो अभी ले ले तुम्हारे सामने जब भी कोई विकल्प होता है तुम प्रेम को तो हमेशा बलिदान करते रहते फिर तुम पूछते हो परमात्मा कहां उसकी सीढ़ी को तो तुम काट काट के बाजार में बेचते रहते हो फिर एक दिन सीढ़ी टूट जाती है तुम्हारे और आकाश के बीच कोई संबंध नहीं रह जाता तब तुम चिल्लाते हो कि परमात्मा कहां है तब तुम्हें डर लगता है तब उस भय में तुम यह भी कहते हो कि कोई परमात्मा नहीं है। ताकि ये भरोसा आ जाए कि न कोई परमात्मा है न किसी सीढ़ी की जरूरत है न मुझे कहीं जाना है मैं जैसा हूं ठीक ऐसी सांत्वना खोजने के लिए तुम परमात्मा को इनकार भी करते हो फ्रेडरिक ने घोषणा की है कि परमात्मा मर गया है किसी ने पूछा यह घोषणा क्यों तो निसे ने कहा अगर वो जीवित है तो चैन से बैठना संभव ना हो अगर परमात्मा है तो फिर तुम चैन से कैसे बैठोगे उसे बिना पाए चैन का तो एक ही उपाय है, कह दो कि है ही नहीं नास्ते की यही उपाय करता है वो कहता परमात्मा है ही नहीं वो ये कह रहा कहीं जाने की अब हिम्मत नहीं पैर थक गए यात्रा करने का और अब उपाय नहीं अगर ये मानू की मंजिल है तो बेचैनी होगी यही उचित है समझा लेता हूं अपने को कि मंजिल है ही नहीं नास्तिक का एक उपाय है परमात्मा से बचने का और जिसको तुम आस्तिक कहते हो उसका भी एक उपाय है परमात्मा से बचने का वो कहता तुम हो खोजने का सवाल कहां मंदिर में पूजा कर आते हैं मस्जिद में तुम्हारी प्रार्थना कर लेते हैं। अब और क्या चाहिए इतने से राजी हो जाओ हर रविवार को चर्च में हो आता इतना उपकार कुछ तुम पे कम है राजी हो जाओ फंदा छोड़ो हमारा गला छोड़ो तो आस्तिक सस्ते उपाय खोजता है खिलौने धर्म के नाम पर खिलौने मुझे परमात्मा कोई बच्चा हो असली कार ना लाए खिलौने की कार ले आए उसे देखिए कार है रेलगाड़ी है हवाई जहाज परमात्मा जैसे कोई बच्चा हो तुम अपने मंदिरों मस्जिदों से उसे बुलाना चाहते तुम कहते देखो तुम्हारे लिए मंदिर बना दिया अब और क्या चाहते तुम्हारी सोने की मूर्ति बनाती अब और ज्यादा मांग ना करो अब हमें चैन से जीने दो हम जहा है अब और ना पुकारो अब और ना आह्वान दो अब और चुनौती न भेजो हम थक गए मेरे देखे आस्तिक और नास्तिक में बहुत फर्क नहीं दिखाई पड़ता है आस्तिक की एक तरकीब है उसी परमात्मा से बचने की नास्तिक की भी उसी परमात्मा से बचने की दूसरी तरकीब दोनों बच रहे हैं धार्मिक आदमी वो है जो कहता है तब तक चैन न लेंगे जब तक तुम्हें पाना ना अगर तुम्हें बनाने को तुम्हारी सीढ़ी बनाने को सारा जीवन निछावर करना होगा तो करेंगे प्रेम के ऊपर सब कुछ गवा देंगे लेकिन प्रेम को ना कमाएंगे यह प्रेम गुण रहित कामना रहित थे, काम थे बढ़ता है यह प्रेम की परिभाषा है लक्षण प्रेम गुण रहित ही होता है प्रेम ना तो राजसिक होता ना सात्विक होता ना तामसिक होता प्रेम गुणातीत थे प्रेम संसार के पार है प्रेम ऐसे ही संसार के पार है जैसे कमल सागर के पार सरोवर के पार होता दूर खड़ा उठता है सरोवर से उसी कीचड़ से फिर भी पार होता सरोवर अतीत ऐसे ही संसार के तीनों गुणों से अतीत है कामना रहित है प्रेम की कोई और कामना नहीं प्रेम यह नहीं कहता कि मुझे कुछ दो प्रेम कहता है बस प्रेम काफी इसके पार और कोई मांग नहीं प्रेम बस प्रेम से ही तृप्त है अगर प्रेम में कुछ और मांगा तो वो प्रेम नहीं कुछ और होगा कामना होगी वासना होगी लोभ मोह होगा प्रेम तो बस प्रेम से तृप्त है प्रेम के पार कोई गंतव्य नहीं है प्रति बढ़ता है जो प्रेम घटने लगे वो काम रहा होगा काम प्रतिष्ठण घटता है काम का स्वरूप है जब तक तुम्हें अपना काम पात्र न मिले बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है तुम्हें एक स्त्री को चाहते हो वो न मिले तो काम वासना बढ़ती जाती उबलने लगती सौ डिग्री पर जोर चढ़ जाता भाप बनने लगते हो सारा जीवन दांव पर लगा मालूम पड़ता है मिल जाए उसी दिन से घटना शुरू हो जाती काम का लक्षण यह है जब तक न मिले तब तक बढ़ता है मिल जाए घटता है प्रेम का लक्षण यह है जब तक न मिले तब तक तुम्हें तो पता ही नहीं कि बढ़ना क्या है जब मिलता है तब बढ़ता है प्रेमी पात्र जैसे ही मिलता है वैसे ही बढ़ता ही जाता है प्रेम सदा दूज का चांद है पूर्णिमा का चांद कभी होता ही नहीं बढ़ता ही रहता ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब घटे इसका अर्थ यह हुआ कि प्रेम सतत वर्धमान है सतत विकासमान है सतत गतिमान है कहीं ठहरता नहीं प्रवाह रूप है प्रतिक्षण बढ़ता है विच्छेद रहे थे डाइवोर्स विच्छेद कभी होता ही नहीं मिलन हुआ सदा को हुआ मिलन हुआ हुआ। जब तक मिलन नहीं हुआ तब तक विच्छेद है मिलन होते से फिर कोई विच्छेद नहीं है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। प्रेम से ज्यादा सूक्ष्म और कुछ भी नहीं वैज्ञानिक कहते हैं परमाणु परम सूक्ष्म एक बड़ी अनूठी घटना इस सदी में घटी इतिहास में आगे कभी उसका ठीक ठीक मूल्यांकन होगा एक जर्मन विचारक था विलहन रेक वैज्ञानिक चिंतक अनूठा चिंतक जब अणु ऊर्जा की खोज चल रही थी तभी वो प्रेम ऊर्जा की खोज में लगा था उस ऊर्जा को उसने नाम दे रखा था आर्गान प्रेम ऊर्जा उसका कहना था कि अणु ऊर्जा की खोज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम की ऊर्जा की खोज क्योंकि अणु तो पदार्थ का टुकड़ा है प्रेम हमारी आत्मा का परम अंश है स्वभावता उसने खतरा मोल लिया जगह जगह से उसे हटाया गया जर्मनी से भगाया गया जिस मुल्क में गया वहीं से हटाया गया क्योंकि प्रेम के खोजी कहीं भी स्वीकृत नहीं सारा समाज घृणा पर जी रहा है हिंसा पर जी रहा है लोगों ने समझा पागल है अंततः उसे पागल करार दे के अमरीका में पागल खाने में बंद भी रखा वो पागल खाने में ही मरा यह भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने उससे मुलाकात ली थी और जब आइंस्टीन को उसने अपना एक छोटा सा आविष्कार बताया तो आइंस्टीन चकित हो गया था वो आविष्कार था वो कहता था कि इस तरह के यंत्र बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रेम ऊर्जा संग्रहित हो सके और उसका कहना था कि विश्व में अणु की ऊर्जा से इतना विध्वंस होने के करीब है कि अगर हमने इसके समतुल प्रेम की ऊर्जा न बनाई तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो उसने इस तरह के यंत्र बनाए थे यंत्र कुछ विशेष न थे कुछ विशिष्ट धातुओं से बनाई हुई पेटियां थी उन पेटियों के भीतर मनुष्य को अंधेरे में बिठा दिया जाता सब तरफ से बंद कोई पंद्रह बीस मिनट शांत बैठने के बाद अचानक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है रोए रोए में एक पुलक छा जाती एक लालिमा आ जाती बैठा हुआ साधक भीतर अनुभव करता है कुछ घट रहा सारे शरीर में लहरा होने लगती जिसको योगियों ने कुंडलनी नहीं कहा जिसको तांत्रिकों ने परम संभव कहा है वो घड़ी आ जाती जो उसने यंत्र बनाया है वो बड़ा सीधा सरल है उसने ऐसी धातुओं का उपयोग किया है जिनसे ऊर्जा भीतर तो आ सकती बाहर नहीं जा सकती धातु संवर्धक ऊर्जा संवर्धक धातुओं का उपयोग किया है जिनसे ऊर्जा भीतर की तरफ तो आ जाती है लेकिन बाहर की तरफ नहीं जा सकती तो वो पेटी चारों तरफ से ऊर्जा को भीतर खींचती और भीतर के बैठे व्यक्ति के ऊपर बरसाने लगती वस्तुतः 30-40 मिनट तक अंधेरे में बैठना ध्यान का एक प्रयोग है और ध्यान की अवस्था में पेटी की भी कोई जरूरत नहीं संसार की जीवन ऊर्जा तुम पे बरसने लगती ये तो भक्तों का बहुत प्राचीन अनुभव है कहीं कोई जरूरत नहीं कहीं भी तुम बैठ जाओ शांत होकर प्रेम के लिए द्वार खुला हो प्रतीक्षा हो तुम अचानक पाओगे थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होने लगता है वैसे वैसे तरंगें उठने लगती हैं अलौकिक तुम पुलकित होने लगते हो किसी लहर पर सवार हो गए चले किसी दूर की यात्रा पर यह तो ध्यान का पुराना प्रयोग है लेकिन विनलैक को पागल करार दे दिया उसकी पेटियों को जालसाजी करार दे दिया जालसाजी करार देना आसान हुआ क्योंकि कोई प्रमाण क्या है कि इनके भीतर ऐसा होता है यह प्रेम की ऊर्जा को तोलने का थर्मामीटर कहां है इनके भीतर बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं लेकिन क्या पक्का सबूत है कि इन्होंने भ्रम नहीं कर लिया खुद ही खड़ा तीस मिनट चुपचाप बैठे रह के कोई भ्रम खड़ा नहीं कर लिया आत्म सम्मोहन नहीं कर लिया इनकी बात का भरोसा क्या है वैज्ञानिक बुद्धि तो कहती प्रमाण चाहिए ठोस व्यक्ति क्या कहते हैं यह कोई प्रमाण थोड़ी ठोस प्रमाण चाहिए यंत्र के द्वारा अनेक लोगों ने उसकी पेटियों में बैठ के अनुभव किया लेकिन वह प्रमाण नहीं उसने अनेक बीमारों को ठीक किया उन पेटियों के भीतर क्योंकि वो कहता प्रेम की ऊर्जा रोग से मुक्त करवा देती स्वास्थ्य लाती पर उसकी कोई सुन न सका वो भक्ति का और प्रेम का बड़ा अनूठा प्रयोग कर रहा था भक्त सदा से ही इस प्रयोग को करते रहे वो कहते हैं तुम्हें चारों तरफ से प्रेम ने घेरा हुआ है वही परमात्मा है तुम जरा शांत होके बैठो तुम जरा मगन होके बैठो तुम जरा चिंता रहित होके बैठो तुम जरा द्वार खोल के ग्राहक होके बैठो स्वीकार करने की तैयारी से बैठो और वो बरसने लगेगा इसी ग्राहकता और स्वीकृति का पुराना नाम प्रार्थना है प्रार्थना का कुछ और अर्थ नहीं होता उसका ये मतलब नहीं तुम बड़ा शोरगुल मचाओ चिल्लाओ परमात्मा को उस सबसे कोई अर्थ नहीं हृदय खुला तुमने पात्र उसके सामने कर दिया है तुम प्रतीक्षारत, धैर्य शांति से बैठे आएगा इस आस्था श्रद्धा से उतरेगा उतरता है उतरा ही हुआ है तुम्हारा संबंध पर जोड़ने की बात है विच्छेद रहित है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अनुभव रूप है लेकिन जीवन को तुमने जिस ढांचे में ढाला है वो प्रेम के विपरीत और तुम्हारे तथाकथित कथित धार्मिक तुम्हें प्रेम के विपरीत ही शिक्षण देते रहे सुनो जिन नैनों का प्रेम निमंत्रण तुमने था ठुकराया उन नैनों में सजल स्नेह में एक नयन था मेरा किसी दिन परमात्मा तुमसे कहेगा जिन नैनों का प्रेम निमंत्रण तुमने था ठुकराया उन नैनों में सजल स्नेह में एक नयन था मेरा तुम समाधि के भ्रम में खोए मुझे नहीं पहचाना यह असंग यदि ताना है तो संग उसी का बाना जिन सुमनों का विनत समर्पण तुमको नहीं सुहाया उन सुमनों में मदिर सुरभि में एक सुमन था मेरा दिव्य गंध को मात्र वासना कहकर तुमने टाला बना सहज को सूली रित का पथ विकृत कर डाला जिन सपनों का सुरधन जीवन तुम्हें लगा छल छाया उन सपनों में रुचिर रंग में एक सपन था मेरा, तुम अभंग के पीछे भूले भंगुर गुर गरिमा रटा रटाया ज्ञान बन गया चेतन की जड़ सीमा जिन रत्नों का मंगल कंकण फेंका कहकर माया उन रत्नों में ज्योतित चिन्ह में एक रत्न था मेरा इस संसार में परमात्मा सभी जगह समाविष्ट है फूल से भी उसी ने पुकारा है ठुकरा के पीठ फेर के चले मत जाना अन्यथा किसी दिन पछताओगे जहां से भी तुम्हें आकर्षण मिला है उस आकर्षण में उसका ही आकर्षण छिपा है तुमने व्याख्या गलत कर ली होगी तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें कुछ और समझा दिया होगा बरमा दिया होगा तुमने माया छाया छल भ्रम कहकर पीठ फेर ली होगी लेकिन वही माया भी अगर है तो उसी की है और अगर छाया भी है तो उसी की है और अगर ब्रह्म है तो उसने ही दिया है स्वीकार योग्य है भक्त का अर्थ है जिसने उसे उसकी सर्वांगीणता में स्वीकार किया जो कहता हम चुनाव ना करेंगे हम कौन हम कैसे जानेंगे कि तू कौन है और तू कौन नहीं है हम कहां रेखा खींचे जड़ और चेतन की रेखा सब आदमी की खींची हुई है ऐसा कोई जड़ नहीं है जिसमें चेतन ना छिपा हो और ऐसा कोई चेतन नहीं है जो जड़ में आवश्य ना हो जड़ में जिसने घर न बनाया हो चट्टान से चट्टान में भी वही सोया है चेतन से चेतन में भी वही जागा है ऐसा अगर तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण हो तो तुम प्रेम के लिए तैयार बनोगे पात्र बनोगे इस प्रेम को पाकर प्रेमी प्रेमी को ही देखता है प्रेम को ही सुनता है प्रेम का ही वर्णन करता है प्रेम का ही चिंतन करता है प्रेम ही प्रेम प्रेम में हो जाता है फिर वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते वही वृक्षों की हरियाली में दिखाई पड़ता है फिर पक्षी नहीं गीत गाते वही गाता है पक्षियों के कंठ उधार लेता है उसके पास बहुत गीत हैं, बहुत कंठों की जरूरत है उसके पास बहुत रंग इंद्रधनुषों की जरूरत है उसके पास बहुत रूप है बहुत आकृतियां बनती हैं तो भी चुकता नहीं उपनिषद कहते हैं पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है इतना विराट अस्तित्व बनता है बिखरता है सृष्टि होती है प्रलय होती है लेकिन उसकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती इस प्रेम को पाकर प्रेमी प्रेमी को ही देखता है प्रेम को ही सुनता है प्रेम का ही वर्णन करता है प्रेम का ही चिंतन करता है सब को हम भूल गए जो सो जुनू में लेकिन एक तेरी याद थी ऐसी जो भुलाई न गई प्रेमी पागल हो जाता है जुनून में आ जाता है सब भूल जाता है एक याद थी ऐसी तेरी जो भुलाई न गई बस एक बात नहीं भूलती स्वयं को भी भूल जाता है बस एक बात भुलाई नहीं भूलती उस प्रेमी की याद भुलाई नहीं भूलती भक्ति गुणभेद से तीन प्रकार की होती है उनमें उत्तर उत्तर क्रम से पूर्व कु-पूर्व क्रम की भक्ति कल्याणकारिणी होती ऐसे तो भक्ति एक है भक्ति यानी प्रेम उर्ध प्रेम भक्ति यानी दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम नहीं व्यक्ति और समष्टि के बीच का प्रेम भक्ति यानी सर्व के साथ प्रेम में गिर जाना भक्ति यानी सर्व को आलिंगन करने की चेष्टा और भक्ति यानी सर्व को आमंत्रण कि मुझे आलिंगन कर ले भक्ति तो मूलतः एक है लेकिन व्यक्तियों के भेद से तीन प्रकार की हो जाती उनके हम आगे के सूत्रों में व्याख्या करेंगे आज इतना